विवेकानंद साहित्य पत्रावली स्वामी अखंडानंद को लिखित ओम नमो भगवते राम कृष्णाय गाजीपुर फरवरी अठारह सौ नब्बे तुम्हारा पत्र पाकर बहुत हर्ष हुआ तिब्बत के संबंध में जो कुछ तुमने लिखा है वह बहुत आशाजनक है मैं एक बार वहां जाने की चेष्टा करूंगा संस्कृत में तिब्बत को उत्तर कुरुवर्ष कहते हैं वह मृे भूमि नहीं पृथ्वी भर में सबसे ऊंची भूमि होने के कारण वह बहुत शीत प्रधान है कुछ नहीं लिखा यदि वे इतने आतिथ्यशील है तो उन्होंने तुम्हें आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया एक लंबे पत्र में सब कुछ विस्तार से लिखो यह जानकर की तुम न आ सकोगे खेद हुआ मुझे तुम्हें देखने की बड़ी इच्छा थी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें सबसे अधिक प्यार करता हूं जो भी हो इस माया से भी छुटकारा पाने की चेष्टा करूंगा तिब्बतियों के जिन तांत्रिक अनुष्ठानों के संबंध में तुमने लिखा है उसका श्री गणेश बौद्ध धर्म के पतन काल में भारतवर्ष में हुआ था मेरा विश्वास है कि जो तंत्र हम लोगों में प्रचलित है उनका सूत्र पात्र बौद्धों के के द्वारा ही हुआ था। वे तांत्रिक अनुष्ठान हमारे वामाचारवाद, वाम मार्ग से भी अधिक भयंकर थे, और लिए कोई रोक टोक नहीं जब बौद्ध लोग अत्यंत परायण अनैतिक बनकर निर्वीर हो गए थे तभी कुमार भट्ट ने उन्हें यहाँ से भगा दिया जिस प्रकार कुछ सन्यासियों का श्री शंकराचार्य के संबंध में और बाउल लोगों का स्त्री चैतन्य के संबंध में कहना है कि वे गुप्त भोगी और सुरापाई थे तथा नाना प्रकार के जघन्य आचरण करते थे उसी प्रकार आधुनिक तांत्रिक बौद्ध बुद्धदेव के संबंध में कहते हैं कि वे घोर वाम मार्गी थे ये लोग प्रज्ञा पार मितोक्त तत्वगाथा जैसे सुंदर उपदेशों के विकृत अर्थ लगाते हैं इसके परिणाम स्वरूप आजकल बौद्धों के दो संप्रदाय हो गए हैं ब्रह्म वाले और सिंघल देशवासी बौद्ध प्रायशः तंत्रों को नहीं मानते साथ ही उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को दूर कर दिया है तथा जिन अमिताभ बुद्धम को उत्तरांचल में बौद्ध परम समझते हैं, उन्हें भी उन्होंने हटा दिया है सारांश यह कि अमिताभ बुद्धम और दूसरे देवता जिनकी उत्तरांचल में पूजा अर्चा होती है उनका उल्लेख तक प्रज्ञा पार जैसी पुस्तकों में नहीं है किंतु उन्हीं में बहुत से देवी-देवताओं के पूजन का का विधान है। दक्षिण तो जानबूझकर शास्त्रों उल्लंघन कर डाला है और देवी देवताओं को त्याग दिया है बौद्ध धर्म का वाव जिसका अर्थ है एवरी थिंग फॉर अदर्स सर्वस्व परोपकार के लिए और जिसका तुम तिब्बत भर में प्रचार पाते हो बौद्ध धर्म के उस भाव के प्रति आजकल यूरोप में बड़ा आकर्षण है जो हो इस भाव के संबंध में मुझे बहुत कुछ कहना है पर इस पत्र में कहाँ तक लिखूँ जो धर्म उपनिषदों में केवल एक जाति विशेष के लिए आबद्ध था उसके द्वार गौतम बुद्ध ने सबके लिए खोल दिया और सरल लोक भाषा में उसे सबके लिए सुलभ कर दिया उनका श्रेष्ठत्व उनके निर्माण के सिद्धांत में नहीं अपितु तो उनकी अतुलनीय सहानुभूति में है समी प्रभृति बौद्ध धर्म के विशिष्ट अंग जिनके कारण उक्त धर्म को महत्ता प्राप्त है प्राय सबके सब वेदों में पाए जाते हैं वहाँ यदि अभाव है तो वह है बुद्ध देव की बुद्धि तथा तो उनका हृदय जिनकी बराबरी जगत के इतिहास में आज तक कोई नहीं कर सका